महाभारत आदि पंच पंचाशदिकततमोध्याय पांडवों को व्यास जी का दर्शन और उनका एक चक्रा नगरी में प्रवेश वै सम्पायनुवाचन देवनेटम ग्वा घ्रंथो मृगणा बहुन अप्रम्य यजु राजरमाणा महारथा वह सम्पायन जी कहते हैं राजन वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी के साथ आगे बढ़े रमणीयान वनोदेशान प्रेक्ष माणा च मस्य त्रिगर्त पांचाल तथा कीचक इन जनपदों के भीतर होकर रमणी वन, वनस्थलियों और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे जटाकृत्वात्मन सर्वे वलकलाजिनवास सह सकुत्या महात्म बिभ्रतस्तापस वपु वजिद जननी महारथा वजिछंद गे जग्म प्रसम पुनः उन सब ने अपने सिर पर जटाएं रख ली थी वलकल और मृगचर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी का सावेज धारण कर रखा था इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती देवी के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर धोते हुए तीव्र गति से चलते थे कहीं इच्छा अनुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते थे और कहीं पुनः अपनी चाल तेज कर देते थे ब्राह्मण वेदमधी वेदांगाणी चर्वश नीतिशास्त्रम चर्व दुते पितामह पांडव लोग सब शास्त्रों की ज्ञाता थे और प्रतिदिन उपनिषद वेद वेदांग तथा नीतिशास्त्र का स्वाध्याय किया करते थे एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे उन्हें पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ ते अवाद्य महात्मा कृष्णद्वैपाय तथा तथु प्राजल सर्वे सहमात्रा परम तपा शत्रुओं का संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा श्री कृष्ण द्वीपायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए पांडवों के व्यास जी से भेंट प्रद्युम्न की घोषणा व्यास वाच मेदम जसनम पूम विधित भरतर्षवा यूतरधर्मेण धात्रवासीता तद्विवास्में संप्राप्त शीषु परम न विषादोत्र कर्तव्य सर्वेत सुखा यहाँ कहा भरतश्रेष्ठ पांडुकुमारों मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया था धित के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है वह सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए यह सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है समाज तेव में सर्वे योजन संशय दीन तो बाल तनेह कुरिवाह तस्माद्यधिक स्नेह हो युष्मा सो मम सां इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है वही मनुष्य अधिक स्नेह करते हैं इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा अधिक स्नेह है स्नेह पूर्व चिकित्सा बे इतम वस्तन निबोधत इदम नगरम अभ्यास रमणीयम निरामयम वसते है प्रदीक्षन्ना ममागमन कांक्षुन मैं स्नेह स्नेहपूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूँ इसलिए मेरी बात सुनो यहाँ पास ही जो यह रमणीय नगर है इसमें रोग व्याधि का भय नहीं है अतः तो तुम सब लोग वहीं छिप कर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो वै सम्पान वाच एवं सता व्यास्यवती सुत एक चक्राम अभिगत कुंती माश्वास यद प्रभु वै कहते हैं जन्मे जय इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सबके साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए वहां उन्होंने कुंती को इस प्रकार सांत्वना दी व्यासुवाच जीवत्त्री श्रुतस्ते धर्मन युधि धर्मेण पृथ्वी जीवा महात्मा पुरुष पृथिव्या पार्थिवान् सर्वान्ष धर्मराट व्यास जी बोले पुत्रों वाली बहु तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा धर्मराज युषा धर्मपरायण है अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीत कर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे पृथ्वी अखिल्वा सर्वाम सागर मेखलाम भीमसेना अर्जुन बला भो क्षतेनात्रशय भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे इसमें संशय नहीं है महारथा तो सुमनसा तुम्हारे और माद्री के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्य में प्रसन्न चित्त हो सुख पूर्वक विचरेंगे यक्षरभ्या राजसूया स्वेधाद्यतु भूरिदक्षिण समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे अनुगृह्य सुहृद्वर्गम भोग सुखे न पितृपैत्रहम तुम्हारे ये पुत्र अपने सुविदों के समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के द्वारा अनुग्रहित करके बाप दादों के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे व सम्पायन वाच एवं मुक्तवान निवेश ब्राह्मण निवेशने अब्रवीत पांडवश्रेष्ठम ऋषिदय पायन स्था वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय यो कहकर मृत दैपायन ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ से कहा ये मा समध्व आगमश्याम्य हम पुनः देश कालो विधिव लक्ष्यध्वम तुम लोग यहाँ एक मास तक मेरी प्रतीक्षा करो मैं पुनः आऊँगा देश और काल का विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा सतहि प्राजलि सर्विस तथे त्युक्तो नाधिप जगा भगवान व्यास हो यथागत मृषि प्रभु राजन उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की तदनंतर शक्तिशाली महर्षि व्यास भगवान व्यास जैसे आए थे वैसे ही चले गए इथ श्री महाभारते आदि परमि हिडिबवध परमणि एक चक्रा प्रवेश व्यास दर्शन पंच पंचाशदमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिबवध पर्व में पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश और व्यास जी का दर्शन विषयक एक पचपनवा अध्याय पूरा हुआ